एक उम्र में अलग अलग तरफ अलग अलग प्यार ढूंढते रहते हैं उसी रिलेटेड में समीर जी का सवाल है दिल्ली से कि क्या लाइफ में शादी के पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए हाँ तो क्यों ना तो क्यों प्रकृति देखेंगे तो मानव तो, तो पैदा होता नहीं खाली। यदि पैदा है तो परिवार हम्म और कोई एक परिवार में परिवार होता ही होते हैं कोई न कोई में है हम्म कोई न कोई रहता है मान्यताओं में वही पैदा होता है ये आप बहुत आसानी से विकने अब अगर देखेंगे तो पैदा होते से संबंध तो है क्या क्या संबंध बन गया होते से एक मां नाम का संबंध बना बिना के दो माँगी इसलिए मां नाम का संबंध प्राकृतिक नहीं पैदा होते से पिता नाम का संबंध बना माता पिता का संबंध हो बना पैदा होते से कोई भाई भी था और बहन भी थी प्रकार से चाचा मोता मोती जो भी हम बात करते हैं ये सब संबंध प्राकृतिक रूप से हमारे साथ पैदा होने से ही दूर रहते दूसरा अगर देखेंगे तो बाजू वाला उसे बालक है उसी उम्र का तो वो उसके शांति पैसा होती है घर में भी एक बालक है हैं बाहर एक उसको मित्र कहते हैं अब यहाँ समझ में आया कि मित्र है खाली नाम अलग नाम इसलिए अलग है दोनों की माए अलग है इसीलिए आजू बाजू में जितने भी स्कूल में कॉलेज में जितने भी लोग मिल रहे हैं अब वो सब हमारे मित्र है और मित्र बोलते समझ में आ गया कि ये है तो भाई लेकिन हमारे आपस में माए अलग अलग तो हैं है कोई भी गुप्त चीजें ये जो रहस्य सर गुप्त आदमी करता है क्योंकि उससे बदमाशी करनी है चालाकी करनी है असर करनी है तो ये सब चीजें रहस्य बनाता है कौन लगे जिनको शिक्षा सीखने मिली है व्यवस्था ठीक मिली है तो बच्चे भी तो को तैयार हैं। अगर इसको ठीक से देखेंगे तो एक बालक का है, एक बालिका तो है उसका अगर देखेंगे तो बाहर भी भाई बहन का संबंध है और घर में भी भाई बहन का संबंध है तो बाहर बालक का मित्र संबंध वहाँ पर मतलब हो गया भाई बहन जैसा डिस्टिनेशन नहीं है मतलब शरीर का कोई डिस्टिंगशन हम महदूस नहीं करते हैं तो एक स्कूल में एक कॉलेज में जहां पर भी जो भी कुछ पढ़ने आते हैं वो सब हमारे मित्र से तब सब मित्र चलेते हैं जब आपको आपके शरीर का कोई है ना शरीर मूलक ध्यान नहीं देते हैं आप तो वो मित्र है ना तो फ्रेंड होगा बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड होगा इसका मतलब मित्र नहीं है ना कहीं नहीं कहे इसमें घटने के लिए बॉय हो गया बॉय का मतलब फ्रेंड वाह आपने लगाया बाद में पहले सभी तो आपको खुद को सिखाया नहीं क्या सिखा नहीं की कोई आपको सिर्फ शरीर माने आपको स्वीकार नहीं क्या नाम बताया भाई ने भाई समीर भाई समीर भाई हुँ... और समीर भाई को स्वीकार नहीं है कि को कोई को उनको शरीर माने समीर भाई को स्वीकार नहीं है कि कोई उनको शर्ट माने समीर भाई को स्वीकार नहीं है कि कोई उनको गाड़ी माने कार और समीर भाई को स्वीकार नहीं है कि उनको कोई समीर भाई को स्वीकार नहीं है कि कोई उनको एटीएम मशीन माने समय तो स्वीकार नहीं है कि तो यूज कर अपने क्या उसको सुधार है कि लोग उसको शरीर मारे ठीक ये हो सकता है दूसरे को शरीर मारने का अभ्यास कर रही हूँ थोड़ा ध्यान सुनना पड़ेगा रॉन्ग कल्चर रॉन्ग मान्यताओं के कारण हो सकता है कि आपने दूसरे मानव के शरीर मानने का अभ्यास कर लिया है न अच्छा। लेकिन आज भी यदि आपको शरीर माने तो आपको स्वीकार नहीं है इसको कोई ठीक से पकड़िए सच्चाई को पकड़ने का पहला स्वरूप ये बनता है अपने भी पहले उसको जांच निरीक्षण करने के बनते हैं हम लोग बार बार यहाँ से तो निरीक्षण करके देखिए क्या आपको ये स्वीकार है तो लोग आपको कभी हुए मारे आपको पोस्ट करे तो थे तो आपको ठीक नहीं सकते मतलब आपको, तो दित्ति दित्ति आपको पोस्ट, पोस्ट से तब तो तो क्या बना आप का मतलब ये हुआ जहाँ पर शरीर बीच में डर नहीं अगर शरीर रोल है तो फ्रेंडशिप नहीं है वो कहीं ना कहीं अपने में भी रोका दूसरों में भी रोका और समाज में भी है और अभी पूरे समाज में बेटिए जैसे मान लीजिए समाज में शरीर के अच्छी चीज है हुँ. तो अभी संख्या से कुछ तय नहीं होता है किस प्रकार का एजुकेशन पाते हैं किस प्रकार की प्रेरणा दे रहे हैं मोटिवेशन दे Hmm. तरह की भाई हम्म hmm, hmm. तो में भाई तो थे थे थे थे थे थे थे। में स्कूल इस अबाउट 1977 चीज मैं आपको बता रहा है तो स्कूल में एक लड़का लड़की की तो उस समय सबको एक बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ा प्यार कर हम्म उस तरह का एजुकेशन अभी एजुकेशन में ना hmm. दो थी दो थी दो थी। क्या होगा भाई स्कूल तो में सब जो बॉयफ्रेंड ही नहीं जो ही हम्म ये सब कहा से आए ये तो प्राकृतिक नियम से नहीं हमने समाज में जिस प्रकार का एजुकेशन गीत संगीत फिल्म एजुकेशन नहीं है वो सब जो हम हम तो हैं और अच्छे-अच्छे बहुत डीप बात है तो बिल्कुल इससे समीर भाई के साथ साथ जितने भी गर्ल फ्रेंड को लेकर अभी तक चिंता आप कर रहे होंगे कई लोग उनको चिंता से मुक्ति भी मिली होगी और एक सवाल भी मिला होगा कि फिर आखिर में ये फ्रेंडशिप होती क्या है तो वो सवाल के लिए हम यही बोलेंगे कि भाई एक तो संडेज़ हर संडे ये सेशन होता ही है तो अगर आपके मन में कोई सवाल उठाए तो वो सवाल आप हमें WhatsApp के जरिए या फिर एम के कनेक्ट ऐप जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसके जरिए भेज ही सकते हैं और इसके अलावा ग्यारह मई से सत्रह मई ये डेट्स आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए क्योंकि साल में केवल दो बार ऐसे मौके पड़ते हैं जब आपके सारे सवालों के जवाब आपको एक बार में मिल सकते हैं अदरवाइज़ यही रहता है एक हफ़्ते का इंतज़ार रहता है और सवालों के जवाब के लिए एक हफ़्ते का इंतज़ार बहुत लंबा हो जाता है